राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये बात रातना ग्रंथ है इससे अलग ये इससे अलग है इससे अलग है आप व्यवहार कर सबसे बढ़ती है पर कोई भेद भेद नहीं है परमार्थ में मरने के बात ही है इसी समय होते हुए भी वास्तविक भेद नहीं है जैसे स्वप्न काल में भेदक प्रतीति होते हुए भी वास्तविक भेद नहीं है वैसे जागृत काल में भी भेदक प्रती होते हुए भी स्तविक तो रोग नहीं है तो वास्तविक मानी दरअसल अच्छा दरअसल किस वास्तविक मानी धातविक सात्विक मानी नौसर में भोज मुझे की मैसर में भेद नहीं है। एक मूर्ति बनाई तो व्यवहार के लिए उस मूर्ति में फिर अलग है अलग है हाथ अलग है व्यवहार की दृष्टि से आपको चंदन लगाना हो तो सर पर लगाइए और माला पहनाना हो तो गले में पहनाइए। पर जहां मेटर का प्रश्न उठेगा वस्तु का नील मसाले का धातु का वहां समूची की समूची मूर्ति या तो मार्बल की बनी हुई है या तो सोने की बनी हुई है तो या फिर चादी की अष्ट की बनी हुई है धातु में भेद नहीं है वो मूर्ति में व्यवहार की दृष्टि से ही आओ आदि का भोग है तो इसी प्रकार ये जो भेद की प्रतीति है प्रती मानी मालूम करना तो ये मालूम करना कैसे है तो जहां हम दे बन के बैठते हैं तो एक चीज हमारे सामने से आंख में टकराती है यह आंख बस्ती से टकराती है किसी को बोलते हैं प्रती है प्रती मैंने प्रतीत प्रेति जो सामने से आती हुई मैदन करती है उसको तो प्रतीति बोलते हैं चाहे वो दृष्टा के सामने हो, चाहे वो जीव के सामने हो, चाहे वो इंद्रियों के सामने हो, जो चीज दृश्य रूप में मनोवृत्ति के रूप में इंद्रिय वृत्ति के रूप में विषय के रूप में जो कुछ आता जाता मालूम करता है ये सब एक ज्ञान स्वरूप नवकर का विवर्त है मानी कुछ जल की तरंग नहीं है यह कुछ दालों में मरुस्थल में जैसे तरंगें बनती हैं वैसी तरंग नहीं है और ये केवल ज्ञान की तरंग है बाहर होना भी ज्ञान की तरंग है और भीतर होना भी ज्ञान की तरंग है क्योंकि बाहर भीतर दोनों बस्ती का नहीं ज्ञान की तरंग है पहले और पीछे होना पर यह भी ज्ञान की तरंग है और ज्ञान की तरंग इसलिए बोल रहे हैं कि जर बच्चों की तरंग नहीं है और ज्ञान क्योंकि सदा एक रस होता है इसमें कोई परिवर्तन इसमें कोई प्रवर्तन इसमें कोई परिवर्धन तो नहीं होता है, है। ये वो है, है। तो यह, एक रस है इसलिए ये समंदर समग्र भाव जो है वो केवल प्रती की मात्र है ये बात बताई चाहे ज्ञान हो चाहे चाहे नाम हो चाहे तो हो चाहे कर्म है ये एकदम ज्ञान मात्र ही ज्ञान मात्र ही है इस मात्मा ये बात सिद्ध हो गई की नाम और रूप सबका सब परमात्मा का स्वरूप है अब एक दृष्टि इसके संबंध में और बताते हैं आप ये तो कभी सोचना ही नहीं कि एक दशा ऐसी आती है जिसमें अद्वैत होता है या जिसमें अद्व होता है अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जब समाधि लड़ेगी तब सदअ हो जाएगा या महाप्रलय होगा तब सदअ हो जाएगा इसमें इसमें वेदांत का अभिप्राय नहीं है न तो वेदांत सारी दुनिया को छोड़ करके जैसे मूर्ति को छोड़ करके मोहा कर रहे हैं या पीतल कर रहे हैं, देखे सारी दुनिया को छोड़ करके जब गद है ना? ये को लोगा की तरह बना देंगे तब अद्वैत हो वो गलत है अच्छा सबकी शवरी पर स्थिति हमारी शरीर पर स्थिति हो जाएगी सब अद्वैत तो है ये भी गलत है न दुनिया को गद्दम करना है और न अपनी शरीर पर स्थिति करनी है तो अच्छा जब हम ईश्वर में लीन हो जाएंगे तो एक हो जाएगा तो जब न ईश्वर में लीन होना अद्वैत है ना अपने स्वरूप में बचना अद्वैत है ना दुनिया को सोना अद्वैत है तो, तो ज्ञान होने पर अद्वैत हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है ज्ञान हो चाहे ना हो है अद्वैत ही ज्ञान से दो चीज होती है वो पहले से तो ही रहती है और अज्ञान से दो चीज होती है वो होने पर भी नहीं होती है इसलिए वेदांत एक विज्ञान है जो चीजें हमारे सामने दिख रही हैं जिससे दीख रही हैं जिसको देख रही जिसको दीख रहे हैं उनके संबंध में एक ये विज्ञान है ये जानकारी है न ये करना है न पाना है न समाधि लगाना है न ईश्वर में लीन होना है न कहीं जाना है ये तो जीव का क्यों मैं तुम यह वह ईश्वर वस्तुत्व क्या है ये समझाने की ये विद्या है साधन साध से वेदांत में मिथ्या माना जाता है एं? जो साधन किया जाता है वो भी निश् में है और उस साधन का जो फल मिलता है वो भी निश्य है तो कोई कोई फल उधर को मिलता है ना सामने को दन बनता है जो इससे संसार बोलते हैं कोई फल इधर को इध इधर को मिलता है तो वो परिच्छि अहम को मिलता है कोई फल उधर को मिलता है कोई तो उधर को मिलता है कोई उधर को मिलता है कोई उधर को मिलता है तो ये तो तो जो बाहर कर्म करने से शरीर के द्वारा अभ्यास करने से मनोवृत्ति के द्वारा साधन करने से वो भी उत्पन्न होता है चाहे इधर को चाहे इधर को चाहे उधर को चाहे आप चाहे तब, चाहे यहाँ चाहे वहाँ चाहे वह चाहे वह जो साधन से करता साधन करके जो फल उत्पन्न करता है वो उत्पन्न हुआ फल नाशवान होता है जो पैदा होता है वो तो मर जाता है ना क्या करता कृपय न कृत न करना अकृत न कुछ करने से सहज स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है सहज स्वभाव के पहचानने से ही आप देखेंगे कि सहज स्वभाव क्या है उसको पहचान ये पूछा महाराज जब जीवन मुक्ति हो जाती है मुक्ति हो जाती है तब क्या होता है सब यही होता है जो हो रहा है जो हो रहा है वही होता है और कुछ नहीं होता है सब तुम क्या होता मैं एक चर्चा आई सवेरे कि तो जब सारी दुनिया नरक ही हो जाए तो इसमें उसमें अपना कुछ बिगड़ेगा अच्छा तो दुनिया के सब लोग पापी ही हो जाएं, तो क्या कुछ अपना कुछ बिगड़ेगा अपना स्वरूप से जो का क्यों तो है तो ये चिंता भी संसारी लोगों को ही देती है ना? जो अपने असंसारी आत्मा को जान चुका है आहा। आहा। तो, तो रहे लिए सब ब्रह्म मुक्ति मुक्ति है तो अब एक दूसरी दृष्टि से बात समझाते हैं बात चार दृष्टि से यहाँ समझाने हैं एक तो अपने अनुभव के बिना किसी का अनुभव नहीं है एक और एक अपने में ही सबके जन्म की प्रतीति होती है और एक अपने में ही सबकी स्थिति की, की प्रतीति होती है और एक अपने में ही सबके प्रलय की प्रती होती है ये चार प्रक्रिया का अवलंबन करके यहां एक विषद अद्वंत को समझा रही है यह समझाने की प्रक्रिया है प्रक्रिया की सच्चाई के लिए तब की प्रक्रिया सचिव हो जब ये प्रक्रिया सच्ची होगी तो इससे निष्पन्न जो सत्य है ना वही असत्य तो हो जाएगा ये तो फर्ज करो जैसे बोलते हैं आ, आ, वो है ना सुनाया होगा किसी बच्चे को मास्टर ने पढ़ाया तो उसको गुणा गुणा सिखाना था गुण सिखाना था बोले तो मान लो तुम्हारे जेब में पांच रुपया है और हमने पांच रुपया और दिया तो कितना हो तो तो तो जाएगा गुण तुम बताओ तो पांच करो तुम उंगली रखी और छह सात आठ पांच और बोले तो उसने कहा कि ये आपकी बात हम सच्ची मान सकते हैं गिनती तो ठीक आई पर पहले हमारे जेब में पांच रुपया रख लो है ना? है तो है नहीं ये झूठी गिनती क्यों सिखाते हो हाँ। ना तो हमारे जेब में पांच रुपया है और ना तो तुमने तो सात रुपया दिया और हमको झूठ मुझ सिखा दिया तो जब रूपया जो में पहले से हो और पांच रूपया दिया जाए और बच्चा उसको गिन तीखे तब अगर उसको गिनती आएगी तो वो गिनती सच्ची नहीं होगी फर्ज करके उसको गिनती सीख लेनी चाहिए इसी को फर्ज करना बोलते हैं। ये फर्ज करना जो है वेदांत में इसका क्या नाम है आप लोग जानते हैं इसका नाम अध्यारोप है तो फर्ज करना अध्यारोप करना माने फर्ज करना मान लेना इसी तो को वेदांत की भाषा में अध्यारोप मिलते हैं अध्यारोप माने एक चीज पर दूसरी चीज को छोट देना सर को पर आरोपित कर देना है। तो ये समझने का तरीका है आप सुनते हैं कि देखो मान लिया जाए कि सृष्टि का कभी प्रलव होता है तो आत्मा के बिना तो सृष्टि है ही नहीं ये प्रत्येक व्यक्ति ये अनुभव कर सकता है भले आप अलग अलग शरीर में हो परंतु अपने बिना क्या ईश्वर होगा अपने बिना क्या दी होगा अपने बिना क्या दुनिया होगी ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी होगी ये बैठ से तो कल्पना करते हो ना ये सब से तो आए नाज आद रोशनी दीखने लग गई उन्होंने फूक मार दी तो वो हवा पड़ी सब ठीक है ऐसा आप इस समय बैठ करके सूचिए आपके गिरु जी ने ऐसा किया है जिसमें हम तो क्या आ सकती है ऐसे ही तो आप गणेश के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने तृष्ठी बनाई कर्गा ने बनाई कूर्य ने बनाया कब ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया परं सब ने बनाया थी है हम सबके तो हाथ जोड़ते हैं परंतु सबसे तो पहले हम हम थे। हमसे उनको बनाते समय देखा उनको बिगाड़ते समय देखा जब वो पैदा हुए तो उनका पैदा होना भी देखा ने? क्योंकि <laughs> तो तो हमारे देखे बिना तो कोई जीत ही नहीं सकता है तो तुम्हारे जी को ही पैदा होते तुमने तो देखा था वो तो तुम्हारे सामने ही पैदा हुए तो ये बात तो इसका अर्थ यह है कि तो आत्म सामान्य की दृष्टि से और आत्मा में ही दिखने के कारण आत्मा है।, है और आत्मा में ही रहने के कारण आत्मा है तो भी बात। जब ये मरेगी तो कहीं तो तो और जाके मिल जाएगी। बोले नहीं नहीं पतरे की तुलसी कहा मरते गए ये तुम्हारे तो अंदर मरेगी जैसे जाल बुद्धुद्ध आदि जो हैं, वो एक ही वस्तु के अनेक नाम हैं, इसी प्रकार प्रज्ञान से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है ये जो प्रज्ञान घन एक रस ब्रह्म तत्व है उसको सोचो आपको तो ये बात थोड़े से गुदान कहते मालूम होती है जो केवल किताबें में पढ़ते हैं उनको नहीं मालूम करते उनका जो अपराध है वो किसी के सामने न झुकना किताब में से निकालना किताब में इसीलिए करते हैं कि तो किसी को शरणागत नहीं हो सकते गुरु नहीं बना सकते अपना अभिमान किसी के सामने झुका नहीं सकते तो इनका ये जो अपराध है उसके कारण समझ में बात नहीं आती है सुनाकर सुना वेदांत के, के मत में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय नहीं है यह पौराणिक मत है यह पौराणिक मत है दैदिक मत में भी है ना सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है और वेदांत मत में तो है ही नहीं बिल्कुल। और पूर्व निमता के मत में भी नहीं है अरे आपको क्या बताऊं बतावें न्याय वैश्विक मत में परमाणु नित्य होते हैं वो यहीं के जोड़ को ईश्वर बनाता है तो जब परमाणु लिप्त हुए तो सृष्टि तो, तो अपने आप ही लिप्त हो गई सांख्य और वेद में प्रकृति नित्य है इसी के परिणाम से सृति बनती है ऐसा पूर्व मीमांसा में सृष्टि नित्य है उसमें तो सृष्टि प्रलय नहीं अच्छा और वेदांत में ये फर्ज की हुई है फर्जी है फर्जी बोला अध्यारोपित है इसकी स्थिति प्रलय ये तीनों जो है ये वेदांत में फर्जी है माने ये मान करके क्योंकि यथापूर्व नकलपयक है न यथापूर्व नकलपय है तो सत्य दृष्टि से ये परमात्मा है और प्रवाह दृष्टि से ये अनादि और प्रवाह रूप से मित्त है कभी सृष्टि नहीं थी ऐसा समय नहीं था और कभी नहीं रहेगी ऐसा समय नहीं होता और ये जो बदलती हुई दुनिया दिखाई पड़ती है ये दिखाई पड़ती रहेगी आप तो देखो एक दूसरे ढंग से ये बात मैंने बताई की जटोबाइमान तो भूतानी गायंत भून जाता जीवंतु जत प्रयंतु यदि कम दिशंत ये पृथ्वी स्थिति प्रलय का वर्णन होने पर भी वेदांत की दृष्टि में दाद के प्रदौड़ पाद आचार्य ने इसका वर्णन किया है कि किसी भी बस्तु की उत्पत्ति चाहे माया से हो और चाहे बस्तु से हो जब हम वर्णन करने लगेंगे तो एक ही धन से दोनों का वर्णन करना पड़ेगा सत्यते सत्वते जाति इस जमाने समाज श्रोतेंगे श्रुति का ही वर्णन किया चाहे कृषि सप्रथम हो और चाहे कृषि असप्रथम हो परंतु देश जब दे वर्ण करेंगे तो एक ही धर्म से तो एक ही धर्म से करेंगे ना एक जगह जब कहेंगे की कहते हैं तो जिसका पहले किया जाए उपादान पहले तो उसको स्वीकार किया जाए और बाद में उसको छोड़ दिया जाए इसका तो नाम होता है उपाय जो हा, के, है। जो हा, हा। जो तो जो है उपाध्याणी महिलाओं ने लिखा है उपाध्याप जो है उपाय व्याकरण शास्त्र का हो जो कि नाव पर कर करके नदी पार की और नाव छोड़ दिया इसी प्रकार सृष्टि प्रलय की कल्पना करके एक अद्रंत तत्व को जो सृष्टि में एक है एक है प्रलय में एक है एक बच्चा था उसने एक दिन सपना देखा बचपन में दस वर्ष की उसको सपना नहीं आया था दस वर्ष की उसको आया सपना अब सपना आया महाराज तो जागने के बाद अपनी मां से कहे कि मैं ये दूसरा था और ये दूसरा हूँ तो माँ ने समझा है तुमने देखा जिस तुमने सपना देखा है वही तुम जागृत देख रहे हो तुम एक हो ये सपना न्यारा है और ये जागृत नारा है तुम न्यारे न्यारे नहीं हो इसी प्रकार महाराज ये सृष्टि स्थिति प्रलय न्यारे न्यारे होते हैं उनका जो अधिष्ठान है उनका जो प्रकाशक है वो न्यारा न्यारा नहीं होता जब का प्रलय हो जाए स्तृति कैसी होगी आपको समझाते हैं ब्रश्म देते हैं यथा सर्वाशाम अपाम समुद्र एक आयनम जितने भी जल हैं उनका एक आधार है एक आश्रय है समुद्र एवं सर्वेशम स्पर्शान जितने कठोर कोमल आदि स्पर्श होते हैं उनका एक आयन है उनका एक आयन है ये त्वक सब गंधो का आयन है नाटिका सब रसो का आयन है और धोगा नारायण सब रूपों का आयन है चक्षु आठ और सब शब्दों का आयन है स्रोत्र और नारायण सब संकल्पों का आयन है मन और सब विद्याओं का आयन है हृदय सब कर्मों का आयन है हाथ सब आनंदों का आयन है उपस्थ सब विसर्गो का आयन है पाय ये अध्यात्म है सब मार्गों का आयन है पाद और संपूर्ण रोगों का आयन है तो इस तरह ऐसी इस तरह से जितना ये अधिभूत और अधिगैय मालूम पड़ता है ये सब अध्यात्म तो ही, अध्यात्म तो ही शुद्ध होता है जीव न हो तो शब्द क्या प्वा न हो तो स्पर्श क्या आंख न हो तो रूप क्या हृदय न हो तो, तो विचार क्या ये नक ऐसी लेकर के सिखा पर्यंत ये जो शरीर है ना, ये शरीर में भी सब अद्वितीय ही है बड़ी अद्भुत बात है श्रीमल भागवत में तो इसका बहुत बढ़िया वर्णन है तो देखो रूप है तुम्हारे पास आग और इससे बीतता है रीत और आख से तो रीत देखने के लिए चाहिए फिर थी। ये तीनों बिल्कुल एक चीज है आरकम रंध्रे परस्परम सिद्धियत आंख के बिना न रूप की सिद्धि होगी न सूर्य की रूप के बिना न आंख की सिद्धि होगी न सूर्य की रूप की इसका अर्थ है की एक ही सूर्य तत्व जो है वो ग्रहिता ग्रहा और ग्रह के तीनों बन करके एक ही सूर्य तत्व जो है वो प्रकट हो रहा है वही सूर्य के रूप में अधिद है वही नेत्र के रूप में अध्यात्म है और वही लाल काला पीला रूप के रूप में रूप के रूप में अधिभूत है असल में तो एक ही तो तेजक तत्व है जो अध्यात्म अधिद और अधिभूत होकर के प्रकट हो रहा है बल्कि भागवत में ये बात ही कही गयी की एकम एक तरह भावे यदा नोपल भा में त्रिकय सत्र ये देगा आत्मा स्वाश्रया देखो इन चीजों में तो किसी तो तो एक की सिद्धि एक के बिना नहीं होती जब एक होगा तब दूसरा तीसरा होगा जब दूसरा होगा तब पहला तीसरा होगा जब तीसरा होगा तब पहला दूसरा होगा तो बोले कि अच्छा ये तीन हैं ठीक है सुन तो सत्र इन तीनों को जानने वाला कौन है ध्यान तब मालूम पड़ेगा क्या इसमें समग्र अभिदै को भी जानने वाला कौन है? ये बात आवेगी हो माने कान का जो देवता है दुख तत्व उसको जानने वाला सजा है अधिद तो उसको जानने वाला मन काजो अधिदीव है उसको जानने वाला बुद्धि काजो अधिगैय है उसको जानने वाला हाथ पाँव का जो अधिदय है उसको जानने वाला ये तीनों तो परस्पर प्रापेक्ष है अधिदय और अध्यात्म और नारायण चयन तत्व जो लोग आत्मा तक कहते हैं जो तीनों का जेता है अब प्रत्याया की आत्मा किसने प्रतिष्ठित है का आत्मा स्वाश्रयाश्रया महीम में प्रतिष्ठित अपनी महिमा में वो प्रतिष्ठित है अपने आश्रित जितने उन सबका वो आश्रित है उसका कोई आश्रय नहीं है अपनी महिमा में अपनी महिमा में वो प्रतिष्ठित है जग में सदस्य प्रति सिद्धे ये संवेदा अभिज्ञात्मिकृते सद्रह्मेद रूप अभिद्या से अपने आप में किए हुए हैं अभिज्ञा ने माने अपने स्वरूप को जो मैंने नहीं जाना उसको ये फूल और सूक्ष्म ये बन गए तो जब अविद्या कृतत्व का वेद होता है अभिद्या कृतत्व का वेद माने जो अभिज्ञा ऐसी बनता है वो जूटा होता है और जो विद्या से निवृत्त होता है वो भी दूधा होता है क्योंकि जानने मात्र से निवृत्ति और न जानने मात्र से उत्पत्ति तो न जानने मात्र से जिसकी उत्पत्ति होती है वो रज्जी सरपाती के समान होती है और जानने मात्र से जिसकी निवृत्ति होती है वो रज्जी करपाजी के समान होती है इसलिए ये आत्मा में भी तरीके की उपत्ति है ही नहीं <t और नारीगा> बार सही आपस में मिल बहुत स्वागत करते हैं गाँव में और दूसरा कोई नहीं था हमारे एक मित्र थे वहाँ के तान एक मित्र थे व्यापारी एक सुदर्शन सिंह थे एक हमारा यहाँ वाला अवधुप था पांच बने बैठ जाते हैं भिन्न भिन्न और चीता से भाषे एक बार उनका सच्चा स्वाद स्वागत करते हैं जगज सत्यति चतुर्भ्याम तत्मे तुभाव जगज श्रोत्राभ्याम तत्म भाव और एक प्रश्न है वेदांत का प्रत्याहार उसको बोलते हैं वेदांत में प्रत्याहार क्या जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि तो अपनी इंद्रियां जो जाकर विषयों के साथ संपर्क करती हैं वहां से इंद्रिय बच्चियों को लौटा लाना जिसका नाम प्रत्याहार आहार होता है बाहर की बच्चों से ग्रहण करना और प्रत्याहार होता है बिल्कुल उसको उलटा आहार ग्रहण मत करो इंद्रियों से हृदय ग्रहण मत करो इसका नाम प्रत्याहार तो प्रत्याहार अब महाराज गोदाम सी का योगी में बोल रहा हूँ ये औनिषद प्रत्याहार है औनिषद प्रत्याहार बोले दोस्तों जो, जो जो कां से सुनाई पड़ता है वो तो आत्मा है जो आंख से दिखाई पड़ता है वो तो आत्मा है तो जो नाक से सुना जाता है वो तो आत्मा है क्योंकि ग्रहीता और ग्रहण में और ग्राहे कोई भेद होता ही नहीं अरे भाई दिन हम लोग बोले भाई आओ आवाज तो हम लोगों का वेदांति प्रत्याहार होगा ना वेदांति प्रत्याहार होता है आहार बोलते हैं उसको तो जो बाहर से भीतर भेजते हैं और बहार होता है वो जो भीतर से बाहर बोलते हैं बोलने का नाम ब्यार है अब ये देखो प्रत्याहार प्रतिबोध विदिपम मतम जितना ज्ञान है सब आत्मा का स्वरूप ये लोग देखते लोग कहते हैं कि विषय जो है वो अपने कारण से भिन्न नहीं है विषय अपने कारण से भिन्न नहीं है आत्मा को भिन्न ये प्रपंच नहीं है ऐसी क्यों तो नहीं निरूपण करते आत्मा से भिन्न ये आख नहीं है नाक नहीं है कान नहीं है ऐसे क्यों नहीं बोलते शंकराचार्य ने प्रश्न उठाया है प्रलय मैंने प्रायता नोत आप विषयों को प्रलीन करते हैं विषयों को प्रलीन करते हैं और इंद्रियों को प्रलीन क्यों नहीं करते तो बोले बात यह है कि देदान सम्मत में विषय इंद्रिय और इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण करने वाला ये तीन तीन नहीं है बल्कि बिल्कुल एक ही है एक तो है इसलिए जहां विषय को छोड़ दिया वहां इंद्र का इंद्रिय को छोड़ दिया छूट गया और प्रमाता का प्रमात भी छूट इसलिए नारायण अलग अलग कर्मो को अलग अलग कर्मो को लील करो ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है तस्मात न ना करना नाम पृथक प्रलय ना ये सामान्य आत्म सत्वाद जिसे प्रलयो में ये प्रलय करना नाम करणान भगवान अब बोले अब वर्णन करते हैं कि देखो आप क्या कहना चाहते हो कल में क्या मसल में ये कहना चाहते है जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ब्रह्म ही था ब्रह्म अग्र आदि तो बोले ब्रह्म कोई तो कल्पना तो नहीं है ब्रह्म माने देश काल वस्तु के अपरिचिन्न सजाती जाती रहित सामान्या चलता भावों पर लक्षित और ये कोई कल्पना तो नहीं है बोले नहीं सदैव सही जम अग्रे आदि एक निर्वाद जीत गयी जो है बोले कहीं में घर तो नहीं है बोले आत्मा आत्मावासी ये तीन करते हैं ब्रह्मबादी सदैव सही में आत्मावाग्राते मानो जो आत्मा है सो ब्रह्म है सो ही सत्य सो ही ब्रह्म है सो आत्मा है जो ब्रह्म है वही सत है वही आत्मा है ये दोनों है ओ बोले ठीक है ये जिसकी उत्पत्ति और प्रलय ये होते है ये भी तो कोई चीज है ज ऐसा कह दिया जांच जगंत नहीं सुना रहा है कि की जैसी सुर्खी की उपति के सीध था जैसा सृष्टि के प्रलय के बाद रहेगा वही सृष्टि के बीच में है जान करके तो देखो क्या होता है सैभव कुल्य उद के क्रास्तः उदक नि दिलियत है न हास्य उदग्रहण आय ईस गति गति स्वादीत लवन एवं आ रे एवं नीतम अन विज्ञान घने वो जीते समुथाय स्थिति ने संज्ञा अरे द्रवीति होगा जो जागे बल क्या बहुत मजेदार कहते हैं एक नमक की गली लेकर के पानी में डाल दो पानी से ही नमक बना और नमक पानी ही है और पानी में ही समा गया इसका अर्थ है कि जिस समय तो नमक का डला है उस समय भी असल में ये पानी नहीं है नहीं जो गला दीपता है वो कभी जीतता है कभी नहीं जीतता है तो हाथ में पानी लेके देखो उसमें नमक कहाँ है दीखेगा इसी प्रकार ये मज भूत आनंद आसार विज्ञान ही है जो उनके उसको देखो कब हो गई है इसी जो संज्ञा है ना संज्ञा संज्ञा माने इस मकान का मालिक मैं हूँ इस रुपये का मालिक मैं हूँ इसका बेटा मैं हूँ इसकी बेटी मैं हूँ ये मेरा बाप है ये मैं शरीर वाला हूँ अपनी कोई न कोई संज्ञा मनुष्य ने संज्ञा माने एक प्रकार की कल्पित चेतना एक प्रकार का नाम मीच ने अपना रस छोड़ा है बनी हुई मूर्ति उसने ये नाक और ये कान और ये जीव और ये मुंह और ये छाती और दरअसल सब सोना अच्छा रस्सी के अज्ञान से उसमें दीखने वाला साँप और ये सांप का मुँह ये पेट ये तीत ये उसकी हुई जीव है सब का सब रक्सी ही है कि नहीं इसी प्रकार जब महापुरुष ने जान लेते हैं कि ये रजी है तो सर्प को मर गया ना बाधित हो गया बाधित हो गया तो इसका पेट इसकी पीठ उसकी जीव क्या हो गई न प्रेत संज्ञा की पक्ष ज्ञान से मृत्यु होने पर इसकी क्या संज्ञा होगी रज्जित ज्ञान से इसकी मृत्यु होने पर क्या संज्ञा होगी इसी प्रकार ये समग्र विश्व सच्ची दिखाई पड़ गई है इसमें कोई शंका नहीं कि बड़े बड़े जो द्वैंतवादी हैं वे भी इस प्रपंच को परमेश्वर से अभिन्न मानते हैं सब से सब सही हो कि उसे अभिन्न मानते हैं प्रपंच से शास्त्र शक्ति से अभिन्न मानते हैं अभी उनके पादान कारण शक्ति ही बनी और शक्ति ने ही बनाया जिसने ही बन गए प्रपंच के रूप में और दुस्कू ने ही बनाया और फिर ही बन गए और सिनाया ईश्वर ने बनाया और ईश्वर ही बना उसको तो बोलते है माति भी गई और कुम्हार भी गयी माने उसके सिवाये न दूसरा कोई न बनाने वाला और न बनने वाला इस तो अभिन्न को तो, मध्यमाचार्य माता जीव और ईश्वर का भेद मानते है परन्तु ईश्वर और जगत का भेद नहीं मानते हैं उनके मत में सर्वण सलव ब्रह्म है बना सर्व जमात्मा उनके मत में भी है ब्रह्मी एवं अमृतम पुरस्कार की जाती भी करते हैं श्री बल्लभाचार्य जी के मत में तो सब परमात्मा का परमेश्वर चलो कही है, तो है।, है। श्री रामानुराचार्य के मत में भी ये सब ब्रह्मी है जी और जगत सबका सब ब्रह्म का विशेषण है ब्रह्म का शरीर है ब्रह्म का नियम है ब्रह्म का भोज्य है ब्रह्म का विशेषण है ब्रह्म का शेष है क्योंकि शरीर शरीर भाव है ब्रह्मा शरीर संत में भी और कुछ नहीं है निम्बार का काल महाराज काल कारण में अभेद मान करके सबको ब्रह्म स्वरूप मानते हैं तो महाराज है। तो जहाँ तक सबको अनुभूति नहीं है ईश्वरानुभूति जहाँ तक नहीं है वहाँ तक ये सब अलग अलग होता है जहाँ ईश्वरानुभूति वहाँ फिर एक चेतना एक संज्ञा कोई तो अलग रह जाती हो न तर प्रेत संज्ञा अस्थि तेत तक्र, विशेष संज्ञा अस्थी कार्यकर्ण संघा पे भेद मुक्त इस तो मैत्री ब्रवि नासी विशेष संज्ञा यदी न तो विशेष जीव संज्ञा की है और न विशेष बुद्धि संज्ञा है और न विशेष हम नारायण ये मेरा पुत्र है और ये मेरा खेत है और ये मेरा धन है और ये मेरा सुख है ये मेरा दुख है ये सब का सब अविद्या अपने स्वरूप को न सोचने के कारण है न जानने के कारण है अब मैत्रे ने मैत्री अगर को मान ले तो करना होगा नज्ञार्थी नहीं हो सा होगा च तो मैत्रेण अत्र भगवान अमीघट न प्रेत संज्ञा अस्थित तो स होगा तो नवा अरे अहम मोहम रवी अलम बा अरे इदम विद्या मैत्रेणी कहा भगवान मैं आपकी सब बात समझती परंतु परन्तु ये तो आपने कहा कि मरने के बाद प्रेत्य मरने के बाद कोई विशेष संज्ञा नहीं है कि मैं इनका बेटा ये मेरे बाप ये मेरी पत्नी ये मेरा पति ये मेरा धन ये मेरा खेत ये मैं ये मेरा प्रेस मरने के बाद ये सब कोई तो विशेष संज्ञा नहीं है तुम तो महाराज आपने तो हमको मोह में डाल दिया मोह में डाल दिया हम हाँ ये सोच हो सकता है की मरने के बाद है न अपना कर्ता संज्ञा न हो अपनी भूखता संज्ञा न हो अपनी संसारी संज्ञा न हो जाने आने वाली संज्ञा न हो इस बारे में तो हमको तो हम बड़े झगड़े में वो पड़गा मोह में पड़गा दिन है जो विपरीत हो गया ये बात समझ में नहीं आती है न तो हो बात है, नवा अरे मोहम रवी अरे मैसे मोह की बात नहीं करता हूँ अलमवा अरे इधम विज्ञान आयो मैं ये बात कहता हूँ ये वस्तु के यथार्थ स्वरूप का विज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है अर्थात इस बात को अगर तुम समझ लो इस बात को समझ लो तो सारा का सारा जो मोह है वो छूट जाएगा और विज्ञान हो जाएगा कि वो परिचन्न दे करो मैं मानकर मेरा मान कर उसके धोध और कर्म को मैं मेरा मानकर उसके संबंधी को मैं और मेरा मानकर ये जो तुम एक विशेष संज्ञा अपने साथ धारण किए हुए हो ये बात ये देह के साथ होने पर ही है जहाँ देह से उठे तो वहाँ ये साथ कुछ नहीं रहता है अब बताते हैं इसके बाद ये उपनिषद बोलते हैं उपनिषद का कहना है कि एक तो पौराणिक लोग संसारी लोग एक प्रलय का स्वरूप मानते हैं झड़ा फूस के मिट्टी में लीन हो गया ऐसा प्रलय और एक प्रलय ऐसा होता है कि जो मिट्टी और घड़े को जो तत्व समझ रहा है उसने समझ लिया कि दोनों एक हैं तो एक बुद्धिमानों का प्रलय होता है और एक जो है वो संसारी व्यवहारी लोगों का प्रलय होता है हमारे एक विजय महाराज दो चार विज्ञार्थी बैठ के आपस में संभाव तो रहे तो वहां ये मतभेद हो गया कि देवर को तो सोना कैसे समझ सकते हैं ये कंगन है ये कड़ा है ये भाजबंदी है ये हार है ये कुंडल है इसको कैसे समझते हैं तो एक प, एक विपक्ष ने कहा कि उसके हथौड़े को छोड़ तोड़ के जबेट कर लेंगे तो सब चल मिल जाएगा तो जिन हथौड़े से पूरे हुए उसको तो सोना नहीं समझ सकते एक ने कहा कि नहीं जी तोड़ने की जरूरत नहीं है कटौती पर कट ले पहचा ये सोना है है ना? अब ये चाहे कटल कुंडल की रहे और चाहे की रहे, कटल रहेना है अब महाराज दोनों में ऐसा बाद में दोनों हो है ना? न के बल पर खड़े हो गए और झीका है नीसा उठा लो बाद में ऐसा होता है नस्त्रार्थ का फिर शस्त्रार्थ हो गया आ, हम का नागपंचमी के दिन और नवरात्रों में दुर्गा चंड कर जा करके वहाँ के साक्षरार्थ देखते थे बचपन में तो तुम्हें महामाराजा एक सज्जन का क्या बोलते हो जो भ्रम होते गान का ब्रह्म हो जाता है ये तो जानेगा वो कैसे हो जाएगा ये ही खत्म घटम देगा घटे न जो घड़े को जानता है वो घड़ा नहीं होता है जो ही गर्दभम बेद हो सह गर्भवती जो गठे को जानता है वो गधा नहीं होता है ये क्या हैंग बोलते है कि जो ही ब्रह्म बेद्रह्मत जो ब्रह्म को जान लेगा अरे भाई अनंत दीदी ये बच्चों तो के ज्ञान का चैतनिया भिन्न है सब तो मत ब्रह्मी आदि के द्वारा जो समझाया हुआ है इस वस्तु को जानने आरोप यदि उसको अलग समझोगे तो वो पूर्ण ब्रह्म बस्ती नहीं होगी इसलिए महाराज ब्रह्मज्ञानियों का जो प्रलय है वो केवल बच्ची तत्व को तो जान लेने से हो जाता है और जो अज्ञानियों का प्रलय है ये बच्चों के ली होने पर बच्चों के ली होने पर होता है क्यूँकी तो प्राकृतिक प्रलय है तीन नित्य प्रलय नैनित प्रलय और महाप्रलय और आतंकित प्रलय जो है ये केवल तो ब्रह्म के लिए होता है आतंक प्रलय का होता है कि जैसा सृष्टि के पूर्व वैसा ही सृष्टिकाल में जैसा सृष्टिकाल में वैसा ही स्थिति काल में जैसा स्थिति काल में वैसा ही, ही प्रलय काल में ये परमात्मा जो है एक राष्ट्र विज्ञान घन ही है ये तत्व ज्ञानियों का प्रलय है इसके लिए सिद्धि क्या बोलती है मित्र ही अभिद्यावस्थाया अनुदान रहता है जैसे निर भवती इतरम युद्ध पवितर इतर पश्य पवितर इतर शृणेती तद इतर इतरम अभिदति तदितर इतरम मनुदे तद इतर इतरम विजाती यहाँ अच्छा सर्व आत्म्वाभूत तत्न कम जिघ्रेदन पश्येतन श्रृणुया तत्न कम अभिदेद मनीत तत्कूदी तेन भी जानीयाद विद्या मरे कम भी जानीयाद अब श्रवण करने वाले लोग इस क्रोत को बहुत ही परिचित होंगे जब तक हमारी बुद्धि में से भ्रम नहीं मिटता है तब तक ऐसा लगता है कि हम देखने वाले और ये देखा जाने वाला ये इंद्रियों और ये इंद्रियों के विषय वहाँ महाराज एक घाता बन करके नाक के पीछे बैठता है और नाक के द्वारा गंध के सुनता है आप के पीछे बैठ के आठ के रूप को देखता है और कान के पीछे बैठ करके कान से शब्द को सुनता है और वाणी के पीछे बैठ करके वाणी से शब्द बोलता है ये सब होता है महाराज मन के पीछे बैठ करके मन से विचार करता है और बुद्धि के पीछे बैठ करके बुद्धि के द्वारा सामने की बच्ची का विज्ञान प्राप्त करता है और जब ये विज्ञान प्राप्त हो गया कि ये मैं तो देखना नहीं हूं सुना शंकराचार्य भगवान ने एक प्राचीन श्लोक उदृत किया है अपने भाषण में यह है कि महाराज जब तक प्रमेय का ज्ञान नहीं हुआ है प्राक क्रमेय परमात्म जब तक अपरा परमात्मन प्रमात अन्द्यात्म अभिज्ञात्म जब तक अन्वेषक यह आत्मा का विज्ञान नहीं हुआ है उसके पहले ये आत्मा प्रमाता है मान जाता है अन्वेषक प्रमात वो देश पाप माधिक वर्जित और जब अन्वेषण हो जाता है तो ये जो अन्वेषण करने वाला है ना यही नही देश पाप से वर्जित अपनाया पिता को रही यही परम पत्र है सर्व आत्म तो, जिस तट ज्ञान की दशा में ने अविद्या दशा है जहाँ सब आत्म है वहाँ जिग्रे वहाँ इंद्रिय अपने आत्मा से कहाँ है कि इसके द्वारा नादिका इंद्रिय कहाँ है कि इसके द्वारा गंभीर विषय का आज्ञान होता है हो। वहाँ तो जो आत्मा है वही नाटिका है वही गंध है के न कम, कम पश्य वह ना वहाँ कोई देखने वाला है ना देखा जाने वाला है, क्यों है? कम के वहाँ सुनने वाला अलग नहीं है सुना जाने वाला अलग नहीं है सुनने की इंद्री अलग नहीं है इसी तरह से दान की दशा है मन की दशा है बुद्धि की दशा है ये नहीं दम प्रदम विजान आती तम जिस किसात की होती है सबका विज्ञान होता है एक तो किसके द्वारा जानेंगे विज्ञातर मरे के अंदर विजानी ये जो ज्ञानों का विज्ञान है जो आँखों की आँख है जो गाय की बाण बाँग है जो मन का मन है जो विषयों के अलग अलग दिखने पर भी अलग अलग नहीं है जो इंद्रियों से अलग अलग दिखने पर भी अलग अलग नहीं है इसका जहाँ विज्ञान हो गया ये जानने की वस्ती नहीं है विज्ञात आर मरे केन विजायात जो सब का विज्ञाता है उसको भला किस करण से जाने गे तो इसलिए उसके लिए करना प्रयोग की आवश्यकता नहीं है ये श्रुति तुम्हें जला रही है तो तुम्हें दिखा रही है इसको देखो और परमानंद का अनुभव करो नारायण अब युष्ट और सतुर्थ ब्राह्मण के विषय ऐसी कल थोड़ा का सुना के फिर आगे नाहम्मण अंतरिया ब्राह्मण और ये सब आने वाले हैं